और ये क्लिष्ट वृत्ति जो है ना वो किस से उत्पन्न होती है क्लेश से उत्पन्न क्लेश मतलब क्लेश से उत्पन्न होती है और किसको उत्पन्न करती है को है? कर्माश्ट कर्माश्ट है। कर्म संस्कार समूह को उत्पन्न करती है क्लेश से उत्पन्न होती है क्लेश कौन कौन है क्लेश क्लेश से उत्पन्न होती है क्लिष्ट वृत्ति और वो कर्म संस्कार समूह को कुछ उत्पन्न करती है अच्छा और जो अक्लिष्ट वृत्ति किससे संबंध रखने वाली है ख्याति विषया मतलब ख्याति से विवेक ख्याति से संबंध रखने वाली है और जो अक्लिष्ट वृत्ति है ये गुणों के कार्य को बढ़ाने वाली है या उसकी विरोधी है गुणों के कार्यों की विरोधी है कौन सी वृत्ति अक्लिष्ट वृत्ति यदि क्लिष्ट वृत्तियों के मध्य में भी अक्लिष्ट वृत्ति आ तो अकलिष्ट अकलिष्ट जाए तो वह कैसी रहेगी अक्लिष्ट ही रहेगी ऐसा बताया मेरा था हु? अच्छा और ये बताइए ये संस्कार कैसी वृत्तियों से होते हैं संस्कार किससे होते हैं दोनों प्रकार की वृत्तियों से संस्कार किससे होते हैं और वृत्तियों अच्छा वृत्तियों से संस्कार होते हैं और संस्कारों से वृत्तियों होती है जैसे आप मार्ग में चलते रहते हैं ना मार्ग में कितने पत्थर मिलते हैं कांटे मिलते हैं तो उनकी स्मृति आती है नहीं, नहीं। उनके आकार की वृत्ति होती है नहीं, नहीं।, नहीं होती है क्योंकि उनको राग-द्वेष से रही होकर के देखा गया है ना जिस वस्तु के प्रति राग हो या द्वेष हो राग द्वेष पूर्वक की जो वृत्ति बनेगी वो किसको उत्पन्न करेगी संस्कारों को और संस्कारों से फिर वृत्तियाँ हो जाएंगी इसलिए बहुत ज्यादा जानकारी से भी साधक को बचना चाहिए ये सब क्या है कि जो सुनोगे देखोगे उससे संस्कार बनेंगे फिर उससे वृत्तियाँ और नहीं, नहीं होती रहेंगी तो ये साधक को सबसे दिखने चाहिए कोई मतलब ही नहीं रखना चाहिए संसार से संस्कारों से वृत्तियाँ और वृत्तियों से संस्कार है और ये वृत्ति और संस्कार का चित्त चक्र चलता रहता है हमेशा और जब चित्त कृत कृत्य कब होता है जब भोग और मोक्ष जब भोग हो जा भोग तो मिलता ही अनादिकाल से जब विवेक ख्याति हो जाएगी तो क्या हो जाएगा चित्त अवश्यता अधिकार हो जाएगा समाप्त भी अधिकार वाला हो जाएगा है तभी वो कैसे रहता है आत्मकल्पिन आत्म कल्पिन आत्म बताया था ना इसका क्या मतलब था आत्मा के समान आत्मा के समान क्यों कहा है क्योंकि सुख दुख और मोह से हाँ दुख और मोह से रहित होने के कारण आत्मा के समान वो निर्विकार होकर रहता है ये, ये जी नि निकल्पक में चित्त की वृत्ति का निरोध हो जाएगा वृत्ति नहीं होगी पर तो चित्त तो रहेगा ही ना वृत्ति रूप से नहीं रहेगा तो रहे। शरीर भूत है। में भूत हैं, पंचभूत शरीर में हैं, जब तक शरीर है तब तक भूत है जब तक ये शरीर है तब तक इसमें इंद्रियां हैं, भले ही वो अपना कार्य ना करें तो चित्त वृत्ति रूप से नहीं रहेगा संस्कार रूप से तो है ही है ना नृकल्पक समाधि में भी वृत्ति रूप से चित्त नहीं है वैसे तो है ही ऐसा तो ये जीवन अवस्था में तो बोला कि आत्मकल्पीन आत्मा के समान चित्ते रहता है ऐसा बोला गया और विदेह मुक्ति में क्या होता है प्रलियम हुआ हाँ लीन हो जाता है अच्छा ये, ये ये हो गया था अगला चलाना है ये बहुत सावधानी से पड़ेगा सप्तम तो गंभीर अभी छठवा चलना है यार प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृत है पंचम सूत्र में आया था ना क्लिष्ट क्लिष्ट पांच प्रकार की वृत्तियाँ तो वो वृत्तियों को ही बता रहे हैं वृत्तियाँ कौन है प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और हाँ ये पांच प्रकार की वृत्तियाँ हैं कौन कौन प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और हाँ ये पांच प्रकार की वृत्तियाँ है इसमें प्रथम वृत्ति कौन है प्रमाण प्रमाण वृत्तियों को रोकना है ना तो सब सब रोकना पड़ेगा निद्रा स्मृति सब रोकना पड़ता है साधक को। कोई भी साधना चित्त की वृत्ति के निरोध के बिना नहीं होती है अब ध्यान देंगे पांच की वृत्तियों पांच प्रकार की वृत्तियों में प्रथम वृत्ति प्रमाण है तो प्रमाण को समझाते हैं प्रत्यक्ष अनुमान आगमाह प्रमाणी प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष अनुमान और आगम ये तीन प्रमाण वृत्तियाँ हैं प्रत्यक्ष अनुमान और आगम ये तीन प्रमाण नाम की वृत्तिया हैं। प्रमाण अलग अलग, अलग लोग मानते हैं तर्क संग्रह की पदकृत व्याख्या में अनेक प्रकार के मत मतांतर दिए हैं ना लेकिन शास्त्रों में जो है ना स्मृति में तीन ही प्रमाण माने गए हैं कितने श्रुति स्मृति यही तो परम प्रमाण है वो तीन प्रमाण मनुस्मृति में माने गए हैं सांग शास्त्र और योग शास्त्र भी तीन प्रमाणों को ही मानता है और अन्य प्रमाणों का काम इसी से चल जाता है जो कि उपमान उपमान प्रमाण का काम किससे चलेगा नहीं? अनुमान से उपमान का अनुमान में अंतर्भाव हो जाएगा और अर्थापत्ति का भी अनुमान में अंतर्भाव हो जाएगा अनुपलब्धि का प्रत्यक्ष काम चल जाएगा क्योंकि क्या घटा भाव का ज्ञान किससे होता है उनको अनुपलब्धि प्रमाण से अरे प्रत्यक्ष से घटाभाव प्रतीत होता है कि नहीं होता है हम तो मूर्खों को कौन समझे उसके लिए अनुपलब्धि प्रमाण की कल्पना करते हैं जो अनुपलब्धि प्रमाण नहीं जानता है पता चलता है, है घट है कि पट नहीं है घट है घट नहीं है पट नहीं है प्रत्यक्ष प्रमाण से ही पता चल जाता है ये तो फालतू जो है ना विद्वानों के दिमाग का जो खुरा खाते सभी फालतू कल्पना करना है ये सब तीन से सबका निर्वाह हो जाता है और जिस लोग जो लोग ज्यादा पढ़ेंगे ना वो दो खेत देखेंगे प्रमाणों को लेकर खूब एक दूसरे के लोग खंडन मिंडन करेंगे कि उस्मान को अलग मानना चाहिए बोलेगा उस्मान को अलग नहीं मानना चाहिए अर्थापत्ति को अलग मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए फिर बाद में क्या बोलेंगे जब एक दूसरे के मत खंडित हो जाएंगे ना कि हमको उपमिनों में ऐसा अन व्यवसाय होता है यहाँ पर इसलिए हम क्या मानेंगे तो दूसरा क्या बोलेगा हमको यहाँ पर अनमिनों में ऐसा अन व्यवसाय होता तो हम इसको माने झगड़ा किस बात का अपना अपना अनुसार मानू ये कुछ भी नहीं रखाएंगे तो हमको ऐसी अनुटी है हमारा ऐसा ऐसी अनुटी में ऐसा मानेंगे सत्तर तो को युक्तियां सबका कहीं बाहर में कुछ नहीं दम है परमाणु को लेकर झगड़ा इसमें कोई दम नहीं है बेकार का है तत्व पर हमेशा विचार करना चाहिए क्रमेण विषय पर तो अब देखेंगे प्रत्यक्ष अनुमान और आगम ये तीन प्रमाण वृत्तियां हैं ध्यान देंगे योग दर्शन प्रमाण को वृत्ति मानता है दूसरे दार्शनिक प्रमाण को वृत्ति हाँ तो यहाँ पर थोड़ा मतभेद है दूसरे दार्शनिकों की अपेक्षा यहाँ साधना के लिए उपयोगी जो है वही योग शास्त्र बताता है देखो यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण है न्याय शास्त्र में प्रत्यक्ष का क्या लक्षण है प्रत्यक्ष प्रमाण का बोलेंगे इंद्रियाल से निकट जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम यह तो प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण हो, हो गया प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण होगा ना हाँ प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण ये प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण हो गया और इंद्रियालिकट जन्म ज्ञानम प्रत्यक्षम ये लक्षण तो प्रत्यक्ष हो गया और ज्ञान कम ज्ञानम प्रत्यक्षम ये भी प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण हो गया ऐसा प्रत्यक्ष शब्द का उपयोग तीन के लिए है प्रमाण के लिए प्रमाण के लिए और विषय के लिए हैं? जैसे कि ये विषय कैसा है आपके लिए प्रत्यक्ष कौन है विषय? विषय तो को आप प्रत्यक्ष कह रहे हैं इसका ज्ञान हो रहा है ना इसका ज्ञान उन्मीखी ज्ञान है या उपमिखी ज्ञान है प्रत्यक्ष ज्ञान है ना इस वस्तु का ज्ञान क्या है प्रत्यक्ष ज्ञान है तो यहाँ प्रत्यक्ष किससे कहा जा रहा है ज्ञान का ज्ञान को, को और प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय को भी क्या कहते हैं प्रत्यक्ष कहते हैं और ये प्रत्यक्ष इस वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान किससे हो रहा है आपको चक्षु से हो रहा है तो फिर प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है यहाँ पे चक्षु इंद्रिया ही प्रत्यक्ष प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है हाँ न्याय सिद्धर्शन के अनुसार इंद्रिया ही प्रत्यक्ष प्रमाण है तो प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग प्रमाण के लिए हो गया क्रमा के लिए हो गया और विषय के लिए हो गया है ना प्रत्यक्ष प्रमाण से जन्म जो ज्ञान होगा वो क्या होगा प्रत्यक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से जन्म ज्ञान तो और उसका विषय प्रत्यक्ष तो यहाँ प्रमाण और प्रमाण प्रमा और विषय के लिए एक ही शब्द का प्रयोग होता है और अनुमान प्रमाण है और उससे जन्म प्रमा को क्या कहेंगे अनुमति और उसके विषय को अनुमे अलग अलग शब्द हो गया ना प्रमाण हो गया अनुमान और उससे जन्म प्रमा हो गई अनुमिति और उसका विषय क्या हो गया अन्य अलग अलग हो गया ना और जब शब्द बोध होता है ना तो शब्द हो गया प्रमाण उससे जन्मा क्या होगी शाब्द बोध या शब्दी प्रमा है और विषय शब्द ज्ञान का विषय यही कहेंगे और अलग से कोई शब्द नहीं है अनुमेज जैसा यहाँ कोई शब्द नहीं है हाँ शाब्द ज्ञान का विषय अब तो यहाँ देखेंगे न्याय वैश्विक दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान आत्मा तो न्यायिक वैशिष्टिक के मत में भी विभू है और जो अंधकरण कौन है मन मन क्या है आपका अणु परिमाण है मन कैसा है अणु परिमाण है न्याय वैशेषिक दर्शन के अनुसार तो अणु परिमाण वाला जो मन है वो जीवन काल में शरीर से बाहर नहीं जाता है है ना नुक्र शरीर की कल्पना जैसे शांति योग दर्शन में है वेदांत में है वो न्याय वैशेषिक दर्शन में नहीं है वहाँ तो मन से ही सभी कार्य का निर्वाह होता है कि मरने के बाद कौन जाता है मन जाता है अंताकरण जाता है मन में ही संस्कार वगैरह सब रहते हैं मतलब उसके मतलब मन जाता है ही समझ लेना इतना ही वहाँ सूक्ष्म शरीर की कल्पना नया बैसे शास्त्र में नहीं है सबका निर्वाह होता है मन से मन आता जाता है एक योनी से दूसरी योनी में ऐसा तो मन अणुपरिमाण है वो जीवन काल में शरीर से बाहर नहीं निकलता है और यदि जीवन काल में शरीर से बाहर निकल जाए तो वो शरीर का हो जाएगा मिर्जु हो जाएगा कैसा हो जाएगा तो जब घट ज्ञान पट ज्ञान ये होते हैं, इस तो कोई मन बाहर जाता है न्याय वैश्वेश के अनुसार नहीं।, नहीं जाता है होता क्या है कि जो आत्मा और मन का संयोग होता है आत्मा और मन का संयोग होता है और मन का संयोग होता है चक्षु के द्वारा और चक्षु इंद्री तेजस है तो न्याय सिद्धांत के अनुसार भी तेजस चक्षु इंद्री बाहर जाती है ये सूर्य की किरणें यहाँ आती है ना प्रकाश जाता है तो इसकी तेज़ किरणें बाहर जाती हैं। किरणों के द्वारा तो अणु तो तो तो का मतलब होता है निर्वयोग अणु का लेकिन दूसरे दार्शनिकों के अनुसार सर्वत्र अणुक अनु निर्वयोग नहीं है सर्वत्र कहीं कहीं है तो यहाँ अणुकर्ष निर्वयोग है तो ये तो शरीर के बाहर जाएगा ही नहीं फिर उसका कोई परिणाम होगा क्या किसी विषय के आकार नहीं। तो आत्मा मन का संयोग हुआ मन का संयोग जब चक्षु के साथ हुआ चक्षु घट में गया तो घटाकार हुआ ये नहीं कह सकते हैं तो चक्षु घट में जा करके क्या हुआ चक्षु के, के देश में जाने पर क्या हुआ कि घट का प्रकाश हुआ घट का बोध हुआ घट का घट को जाना गया किसने जाना आत्मा ने आत्मा ही क्या बनता है कौन कहता बनता है क्या ना आत्मा ज्ञान का अधिकरण कौन है आत्मा आत्मा ही प्रकाशित करता है जड़ वस्तु प्रकाशित नहीं करती आत्मा ही ज्ञाता बनता है तो क्या है की आत्मा मन का संयोग मन घट स्थान में गया तो क्या हुआ फिर आत्... फिर इस प्रकार आत्मा मन का संयोग मन का चक्षु से संयोग चक्षु का घट विषय से संयोग होने पर किसका ज्ञान हुआ घट ज्ञान हुआ किसका ज्ञान हुआ ये किसकी प्रक्रिया हुई न्यायिकों की और जब यहाँ पर है तो क्या से ज्ञान होता है ना आत्मा मन का संयोग मन का संयोग से त्वगिंद्री से फिर ज्ञान तथा स्पर्शवान पदार्थ गुन दोनों को भी त्वक से, से जाना जाता है तो ऐसी प्रक्रिया है किसकी नैयाय को भी अब सांख्य योग की प्रक्रिया देखेंगे तो ये समझ लेना की हमने उस दिन बताया भी था ये सांख्योग की प्रक्रिया इसमें क्या है कि मन का मध्यम परिमाण माना गया है अंताकरण का कैसा परिणाम मध्यम परिमाण परिणाम नहीं परिमाण कि अंताकरण का मध्यम परिमाण माना गया है इसलिए क्या है कि वो शरीर से जब बाहर निकलता है तो शरीर के निर्जीव होने का प्रसंग नहीं है अंदर रहते हुए बाहर चला जाता है और मध्यम परिमाण होने के कारण वो विषय आकार से आकारित भी हो जाता है विषय आकार का हो जाता है हमने उस दिन बताया था जैसे सरोवरस्थ जल है तो सरोवरस्थ जल के समान क्या है कि देह में स्थित अंताकरण में स्थित अंताकरण और सरोवरस्थ जल जैसे जाता है खेत में तो ये देह में विद्यमान ये अंताकरण किस में जाता है फिर विषय में जाता है और सरोवरस्थ जल किसके द्वारा जाता है नाली के द्वारा जाता है और अंताकरण जाता है किसके द्वारा चक्षुवादी इंद्रकों के द्वारा जाता है तो जैसे कि वो सरोवर का जल नाली के द्वारा खेत में जाकर खेत के आकार का हो जाता है खेत यदि त्रिकोण है तो अंतःकरण भी त्रिकोणा हो गया खेत चतुष्कोण है तो अंतःकरण भी चतुष्कोण हो गया खेत के आकार से आकारित हो जाता है कौन जल कौन जल हाँ खेत के आकार से आकारित हो जाता है तो ये अंतःकरण है जो आत्मा के आश्रित अंताकरण है ना जे में चेतनात्मा है ना और चेतन आत्मा के आश्रित कौन है अंताकरण है तो चेतन आत्मा के संबंध होने के कारण चेतन आत्मा की संधि होने के कारण ही अंताकरण विषय में जाता है नहीं जड़ होने से कुछ नहीं कर सकता है तो चेतन आत्मा से संविधान अंताकरण का है अंताकरण क्या है कि चक्षु इंद्री के द्वारा विषय देश में जाता है चक्षु इंद्री तेजस होने से यह भी विषय देश में जाती है इंद्री भी जाएगी इंद्री के द्वारा अंताकृंद भी तो घट देश में जाकर के अंताकरण कैसा हो जाएगा घटाकार घटाकार किसका परिणाम हुआ तो अंताकरण का घटाकार परिणाम ही क्या है वृत्ति अंताकरण के घटाकार परिणाम को ही क्या कहेंगे वृत्ति घटाकार वृत्ति अंताकरण का जो घटाकार परिणाम हुआ या घटाकार वृत्ति हुई तो अंताकरण की घटाकार वृत्ति ही क्या है घट है ट देश में अंताकरण जाकर के पटाकार परिणाम को प्राप्त होगा तो अंताकरण का पटाकार परिणाम ये क्या है पट ज्ञान है अंताकरण के विषयाकार परिणाम को वृत्ति कहते हैं वही ज्ञान है इतना समझ में आया तो अभी यहाँ पर ये ये ध्यान देंगे कि अभी आप ये समझेंगे कि यहाँ पर प्रमाण किसको कहा गया वृत्ति को प्रमाण किसको कहा गया कि और न्याय सिख दर्शन में प्रत्यक्ष इंद्री है वृत्ति तो वहाँ पर प्रमा है चक्षु इंद्री से होने वाला जो घट ज्ञान पट ज्ञान ये दो वृत्ति कहेंगे ना और यहाँ पर प्रमाण किसको कहा इन्होंने को। प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है इंद्रिया तो साधन मात्र यहाँ पर कही गई है जिनके द्वारा अंतराकरण जाता है तो अभी पंक्ति लगा लो फिर हम और समझाते हैं पंक्ति देखो इंद्री प्रणालिक चित्त से वायु वस्तु प्रागार तद विषया सामान्य विशेषात्मोअर्थस्त विशेषा धारण प्रधाना वृत्ति ही प्रत्यक्ष लगाएंगे इंद्री इंद्री रूप नाली के द्वारा प्रणाली मतलब नाली ये इंद्री नाली है इसके द्वारा अंतरक्षण बह जाता है तभी तो हाँ इंद्रिय रूप नाली के द्वारा चित्त से वायु वस्तु पर आघात चित्त का वायु वस्तु के साथ उपराध होने से उपराध करते सम्बन्धे इंद्री रूप नाली के द्वारा चित्त का हुआ है वस्तु के साथ संबंध होने से चित्त का घटादी वाय वस्तु के साथ संबंध होगा तो तद विषया ये जो है वृत्ति का विशेषण है तद मतलब मतलब वस्तु वायु वस्तु को विषय करने वाली कौन वृत्ति तद किसका विशेषण है हाँ हाँ वायु वस्तु विषया मतलब वाय वस्तु को विषय करने वाली वाय वस्तु को विषय करने वाली कौन वृत्ति वाय वस्तु को विषय करने वाली वृत्ति या वायु वस्तु को प्रकाशित करने वाली वृत्ति वृत्ति ही प्रकाश करती है विषय का विषय का प्रकाश कौन करती है वायु हाँ? वस्तु को विषय करने वाली कौन वृत्ति अभी और देखेंगे जो वृत्ति है ना तो कुछ और उसके पहले शब्दों को देखेंगे सामान्य विशेष आत्मनोर से सामान्य विशेष आत्मना रथस्य सामान्य तथा विशेष स्वभाव वाले आत्मा शब्द यहाँ स्वरूप या धर्म का वाचक है सामान्य अच्छा सामान्य विशेष शब्द धर्म के वाचक है ना तो सामान्य विशेष रूप आत्मा स्वरूप अर्थ का आप उदक ले सकते हैं कि सामान्य और विशेष शब्द किसके वाचक हो गए धर्म के तो सामान्य आत्मा सामान्य आत्मा और विशेष आत्मा सामान्य रूप धर्म और विशेष रूप धर्म ऐसा लग जाएगा और यदि आत्मा को स्वभाव का वाचक मानना है तब तो सामान्य विशेष के साथ कर्म भी कर सकते हैं है ना सामान्य रूप धर्म विशेष रूप धर्म में ऐसा कर सकते हैं कि सामान्य तथा विशेष धर्म वाले पदार्थ का सामान्य तथा विशेष धर्म वाले पदार्थ, पदार्थ के।, के तो प्रत्येक पदार्थ में कुछ धर्म सामान्य होते हैं कुछ धर्म होते हैं विशेष से जैसे कि आपको घट पदार्थ है तो घट पदार्थ में ध्यान देना जो आपका द्रव्यत्व धर्म रहेगा वो कैसा रहेगा सामान्य क्योंकि द्रव्यत्व धर्म घट के अतिरिक्त पट में भी विद्यमान है तो द्रव्य धर्म कैसा होगा सामान्य धर्म हुआ और द्रव्यत्व धर्म की अपेक्षा घटत कैसा धर्म हुआ विशेष धर्म में तो घट में सामान्य धर्म भी है द्रव्यत्व और विशेष धर्म क्या है घटक अच्छा तो सामान्य विशेष समझे अब ध्यान देना तो द्रव्यत्व की अपेक्षा घटत सामान्य धर्म है द्रव्य की अपेक्षा घटत क्या है विशेष धर्म है अब ध्यान देना घटक तो रहता है नाना घटों ना में और सभी घटों के परिणाम एक परिमाण होते हैं ना उनका जो वर्ण होता है कोई रक्त होता है कोई कृष्ण होता है कोई पीठ होता है तो घटों के जो रूप है और जो उनकी उनके परिमाण है ये भिन्न भिन्न होते हैं ना तो अब ध्यान देना कि घटतत्व धर्म की अपेक्षा तो भी ये जो रक्त तो पीतत्व तो वगैरह कैसे धर्म हो सकते हैं विशेष हो सकते हैं हिसाब समझ लेना सामान्य तथा विशेष धर्म वाले पदार्थ के विशेषा उदाहरण प्रधान प्रधानता विशेष अंश को विषय करने वाली क्या कहेंगे प्रधानता या प्रधानता विशेष धर्म को विषय करने वाली वृत्ति प्रतिष्ठित प्रमाण प्रधानता विशेष धर्म को विषय करने वाली या प्रधानता विशेष धर्म का बोध कराने वाली क्या कहेंगे प्रधानता विशेष धर्म का बोध कराने वाली प्रधानता विशेष धर्म का निश्चय करने वाली वृत्ति प्रत्यक्ष प्रमाण कही जाती है तो विशेष धर्म का ज्ञान हो जाता है प्रत्यक्ष प्रमाण से है ना प्रत्यक्ष से पता चलता है ये घट है पट है अमुक वस्तु है घटत तो वाला है पटत वाला है पता चल जाता है और जो अनुमान करते है ना वन धूम के द्वारा जब अग्नि का अनुमिति हम करते हैं तो वहां पर अग्नि अल्प है या अधिक है ना ये हमको अनुमित लिए क्या अनुमान से पता चलता है तो अनुमान प्रमाण के द्वारा जो क्या है ये अनुमान रूप जो वृत्ति है ना वो प्रधानता सामान्य धर्म को भी विषे रखती है अनुमान रूप वृत्ति सामान्य प्रधान रूप से किसको विषय करती है सामान्य सामान्य धर्म को विषय करती है और प्रत्यक्ष वृत्ति किसको विषय करती है विशेष प्रधान मतलब क्या है कि प्रधानता से विशेष धर्म को विषय करने वाली अप्रधानता से विशेष धर्म का निश्चय करने वाली प्रधानता का आ गया है ना इसका मतलब अप्रधान रूप से वो सामान्य धर्म को भी विषय करती है अप्रधान रूप से सामान्य धर्म को भी विषय करती है फिर तुम की लगाएंगे इंद्री रूप नाली के, के द्वारा चित्त का वायु वस्तु से संबंध होने से इंद्री रूप नाली के द्वारा चित्त का वायु वस्तु के साथ संबंध होने के कारण इंद्रिय रूप नाली के द्वारा चित्त का वायु वस्तु के साथ संबंध होने के कारण या चित्त का वायु वस्तु के साथ संबंध होने से तद विषया वायु वस्तु को विषय करने वाली ये कौन वृत्ति अच्छा सामान्य तथा विशेष धर्म वाले पदार्थ के पदार्थ कैसा है सामान्य तथा सामान्य तथा विशेष धर्म वाले पदार्थ के पदार्थ के प्रधानता विशेष धर्म में का निश्चय करने वाली प्रधानता विशेष धर्म का निश्चय करने वाली प्रधानता विशेष धर्म किसका पदार्थ का सामान्य तथा विशेष सामान धर्म वाले पदार्थ के, पदार्थ के प्रधान रूप से विशेष धर्म का निश्चय करने वाली या विषय करने वाली वृत्ति ही प्रत्यक्ष प्रमाण कही जाती है यह वृत्ति क्या कही जाती है हाँ यहाँ पर वृत्ति के दो विशेषण है कौन विशेषा उदाहरण प्रधान और तद विषया तदविसे तद अब वो अर्थस्व का विशेषण है क्या सामान्य विशेष है ना तो ये वृत्ति क्या है आपकी प्रत्यक्ष प्रमाण है तो अब आप ध्यान देंगे की जो अंत करण चक्षु के द्वारा घट देश में जा करके घटाकार हो गया तो अंताकरण की जो घटाकार वृत्ति है वही तो घट ज्ञान है वही क्या है तो ये घट ज्ञान है तो ये जो घट ज्ञान है ये यहाँ पर क्या है प्रत्यक्ष प्रमाण है योग दर्शन के अनुसार क्या ये प्रत्यक्ष ये प्रमाण नहीं कहा इसको तो प्रमाण कहा है इस ज्ञान को तो एक बार फिर देखेंगे इंद्रिय रूप नाली के द्वारा चित्त का वाय वस्तु के साथ संबंध होने कारण वाय वस्तु मान लो घट है उसके साथ संबंध हो गया तो घट को विषय करने वाली क्या है चित्त की घटाकार वृत्ति? विषय करता है? सामान्य तथा विशेष धर्म वाले पदार्थ के प्रधानता से विशेष धर्म को विषय करने वाली वृत्ति प्रत्यक्ष कही जाती है तो जो चित्त की घटाकार वृत्ति हुई मतलब जो घट ज्ञान हुआ तो इस घट ज्ञान को क्या कहेंगे आप प्रत्यक्ष ज्ञान को क्या कहेंगे हाँ तो जिसको न्याय वैशेषिक दर्शन में प्रमा कहते हैं प्रमा में भी क्या व्यवसाय ज्ञान अयम घटा इस प्रकार घट ज्ञान हुआ अयम इस प्रकार क्या हुआ पट ज्ञान तो प्रथम होने वाले ज्ञान को न्याय वैशेषिक सिख शास्त्र में कहा जाता है व्यवसाय ज्ञान अयम घटा इस बार घट ज्ञान हुआ और घट ज्ञान के बाद में फिर कैसा होता है घट ज्ञान वन इसको क्या कहते हैं वो हम कहते हैं पट ज्ञान हम इसको अनुव्यवसाय अनुव्यवसाय दो प्रकार से, से अनुव्यवसाय को व्यक्त किया जाता है घट ज्ञान हम अथवा मया घटा ज्ञाता मया घटा किस प्रकार भी को व्यक्त करते हैं तो जिसको न्याय वैश्विक सिद्धांत में व्यवसाय ज्ञान कहा जाता है उसको यहाँ पर क्या कहा जाता है प्रमाण क्या कहा जाता है प्रमाण कहा जाता है प्रमाण एक क्या चित्त की वृत्ति है तभी तो इसका भी करना है तभी इसका आया समझ में तो प्रमाण तो आपने समझ लिया लेकिन अब ये सम, समझना चाहेंगे कि प्रमा फिर क्या है तुम घट ज्ञान फट ज्ञान दूसरे दर्शनों के यहाँ तो क्या है वो प्रमा है वो घट ज्ञान फट ज्ञान इनके यहाँ तो हो गए प्रमाण तो प्रमा क्या है तो प्रमा को ये समझाते हैं शांक और योग इन दर्शनों में बहुत क्षमता है और ये देखेंगे वाचस्पति मिश्र का जो तत्व कोमली है ना वो मूल से वो अलग भागती है शांक तत्वकोमली वो हर जगह शांक योग प्रक्रिया से हटके चलता है थोड़ा कहीं कहीं चलता है तो इसका समर्थन नहीं करती अन्विश्वर के तत्व को व्यक्ति इसके अनुरूप होना चाहिए तो स्वभाव थोड़ा अलग चलता है अब देखेंगे यहाँ पर फलम अविशिष्ट पौरसे चित्तवृत्ति बोध फलम अविशिष्ट पौरसे चित्तवृत्ती बोध फलम फलम से लेना प्रमाण से फलम प्रमाण का फल है जैसे न्याय सिर्फ सिद्धांत में चक्षु इंद्री प्रमाण है ना तो उसका फल क्या है प्रत्यक्ष ज्ञान घट ज्ञान पट ज्ञान क्या है उसके फल है और यहाँ पर क्या है कि जब वृत्ति प्रत्यक्ष प्रमाण का फल क्या है तो बोलते हैं बोधा चित्र वृत्ति बोधा लिखा है ना प्रमाण का फल है ज्ञान या प्रमा प्रमाण से ज्ञान होता है ना तो प्रमाण का फल है बोधा प्रमाण का फल क्या है ज्ञान हम्म बोधा करते ज्ञान अब ध्यान देना अब ये ज्ञान किसमें होता है तो कहते हैं पौषे तो पुरुष को तो होने वाला पुरुष निष्ठे पौर तो से करते हैं पुरुष निष्ठा ये पुरुष में होने वाला जो ज्ञान है ये क्या है कि प्रमाण का फल है पुरुष में होने वाला ज्ञान क्या है प्रमाण का फल है बाद में आ सकता हाँ अच्छा तो पुरुष में होने वाला ज्ञान क्या है ये प्रमाण का फल है तो पुरुष में होने वाला इसको अब ठीक से अवसर पुरुषगत कैसे है पुरुषगत तो ध्यान पुरु तो देना कि अंताकरण या बुद्धि ये जड़ है जड़ होने के कारण स्वयं कुछ भी नहीं कर सकती है चेतन का संविधान इसके साथ है चेतन की समिधि है इसलिए क्या है कि अंताकरण सब कुछ करता है विषय देश में जाकर विषय के आकार का हो जाता है चेतन का संविधान होने के कारण आप समझ गए तो अब ध्यान देना कि की घटकी अंताकरण चक्षु के द्वारा घट स्थान में जाकर घटाकार हो गया घटाकार कौन हुआ आंताकर। तो अंताकरण का घटाकार परिणाम ही घट ज्ञान है तो अंताकरण के घटाकार जो परिणाम हुआ अंताकरण की जो घटाकार वृत्ति हुई उसमें क्या है कि चेतन पुरुष प्रतिबिंबित होता है चेतन पुरुष से? प्रतिबिंबित होता है किसमें अंताकरण की जो घटाकार वृत्ति है अंताकरण की जो पटाकार वृत्ति है अंताकरण की जो विजयाकार वृत्ति है उसमें पुरुष उसमें प्रतिबिंबित होता है पुरुष उसमें थोड़ा ध्यान देंगे जैसे कि नदी के जल में कंपन होता है हिलता है ना तरंगे उठती है नदी के जल में कंपन होता है यदि उसमें चंद्र का प्रतिबिंब पड़ता है नदी के जल में तो नदी जल में जब चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है तो वो कंपन वस्तुता किसने है जल में और जब चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है तो कंपन किसमें प्रतीत होता है चंद्रमा प्रतीत होता है तो ध्यान देंगे कि ये जो घटाकार वृत्ति हुई है ना ये अंताकरण की हुई है तो घटाकार वृत्ति किसमें है अंताकरण में अंताकरण की वृत्ति अंताकरण में है लेकिन घटाकार अंताग्रहण की वृत्ति में पुरुष प्रतिबिंबित है प्रतिबिम्बित कौन है तो फिर जो पुरुष का प्रतिबिंब पड़ रहा है उस वृत्ति में इसलिए वो जो है ना वृत्ति अंताग्रहण में प्रतिबिंब किसका पड़ रहा है पुरुष का इसलिए जो है वो वृत्ति वो किसमें प्रतीत होगी अंताग्रहण की वृत्ति है और अंताग्रहण में प्रतिबिंबित पुरुष है वृत्ति वस्तुता अंताग्रहण की है वृत्ति वस्तुता पर अंताग्रहण में पुरुष का प्रतिबिंब है इसलिए वो वृत्ति किसमें प्रतीत होगी हाँ अंताग्रहण में पुरुष का प्रतिबिंब इसलिए वृत्ति किसमें प्रतीत होगी तो फिर घट ज्ञान ही घट ज्ञान या घटाकार अंताग्रहण का परिणाम घट ज्ञान किसमें है वस्तुता तो, और पुरुष का प्रतिबिम्ब होने कारण किसमें प्रतीत होगा पुरुष में तो फिर क्या मालूम होता है घट ज्ञान मान घट ज्ञान वान घट ज्ञान वाला मैं हूँ अहम कौन है वहाँ प्रतिबिंबित पुरुष अहम कौन है प्रतिबिंबित पुरुष से, बात है समझ में तो ये जो घट ज्ञान जो प्रमाण है ना, उसका फल क्या है बोध उसका फल क्या है किस प्रकार बोध है घट ज्ञान वान अहम ऐसा बोध अब इस पंक्ति को लगाइए तो उससे बोधा पुरुष बोध तो पुरुष ऐसी यहाँ पर अभी क्या ले रहे हैं पुरुष का प्रतिबिम्ब पुरुष का प्रतिबिंबित पुरुष समझ लेना क्या पुरुष का प्रतिबिंब या प्रतिबिंबित पुरुष तो प्रतिबिंबित पुरुष में होने वाला बोध अब ये घट ज्ञानवान अहम घट ज्ञानवान अहम इस प्रकार किसका बोध होता है घट के ज्ञान का ध्यान देना अयम घटा किस प्रकार किसका बोध होता है घट का अयम घटा इस प्रकार किसका बोध होता है और घट ज्ञान अहम इस प्रकार किसका बोध होता है घट के ज्ञान ज्ञान का घटके ज्ञान का तो ये जो बोध है ना किसका बोध हुआ घट के ज्ञान का और घट का ज्ञान क्या है चित्त की वृत्ति है घट का ज्ञान क्या है तो घट के ज्ञान का बोध कहिए थोड़ा कहिए चित्त की वृत्ति का बोध तो पौषे करते पुरुष निष्ठ पुरुष में होने वाला बोध किसका बोध है चित्त की वृत्ति का बोध घट ज्ञानवान हम अहम किसका बोध हुआ ये घट के ज्ञान का घट ज्ञान क्या है और पट ज्ञान किसका बोध हुआ पट ज्ञान का पट क्या है चित्त की वृत्ति है तो यहाँ पर जो चित्र पुरुष निष्ठ बोध किसका बोध चित्त की वृत्ति का बोध इतना समझ गया ही बात और थोड़ा सा और समझ लो यहाँ पर चित्त की वृत्ति का बोध हो गया अब यहाँ वाचस्पति और विज्ञान भिक्षु में मतभेद है तो अभी जो हमने समझाया ये वाचस्पति के अनुसार समझाया है तो वाचस्पति इसमें एक प्रतिबिंब मानते हैं पुरुष का प्रतिबिंब किसमे है बुद्धि में किसमें है हाँ पुरुष का प्रतिबिंब बुद्धि में है, है? है? इसलिए जो है ना बुद्धि <revolutionary> की वृत्ति है किसमें बुद्धि <irgendwie> किस में अंधा बुद्धि की वृत्ति है <python> किसमें बुद्धि में और बुद्धि में प्रतिबिंब है पुरुष का इसलिए बुद्धि की वृत्ति किसमें प्रतीत हो जाती है पुरुष में बात आती समझे अब या इसमें विज्ञान भिक्षु का थोड़ा मत भेद है मतलब जितनी प्रक्रिया हमने बताई ये तत्व वयसारणिकार वाचस्पति के अनुसार है और विज्ञान भिक्षु इतना मानते हैं इससे आगे थोड़ा विज्ञान भिक्षु का और ऐसा कहना है कि प्रतिबिंबित पुरुष ज्ञाता नहीं होता है उनके अनुसार विज्ञान भिक्षु के अनुसार प्रतिबिंबित पुरुष ज्ञाता क्योंकि पुरुष का प्रतिबिंब तो क्या प्रतिबिंब तो जड़ी होगा कि तो प्रतिबिंब चेतन हो जाएगा चेतन का प्रतिबिंब चेतन नहीं होगा चेतन का प्रतिबिंब चेतन इसमें चेतन पुरुष ज्ञाता ये प्रतिबिंबित पुरुष ज्ञाता नहीं हो सकता है क्योंकि चेतन का में चेतन नहीं होगा जडी होगा वो ज्ञाता नहीं होगा तो ज्ञाता कौन है तो ऐसा ध्यान देना अभी एक तो पुरुष का प्रतिबिंब किस में था बुद्धि में अब विज्ञान भिक्षु के अनुसार अब ध्यान देना कि विषय के आकार में परिणत जो बुद्धिवृत्ति है घट के आकार में परिणत जो बुद्धिवृत्ति है जिसको की घटाकार पटाकार बुद्धिवृत्ति है तो विषय के आकार में परिणत जो बुद्धि की वृत्ति है अंताकरण की वृत्ति है तो इसका फिर प्रतिबिंब पड़ता है पुरुष में किसमें पड़ता है हमारी बात को समझेंगे। पहले हमने बताया था कि चित्त की वृत्ति विषय देश में जाकर विषयाकार हो गई, घटाकार फटाकार वृत्ति हो गई, घटाकार वृत्ति ही क्या है घट है तो घटाकार वृत्ति वाली कौन होगी बुद्धि तो घटाकार वृत्ति वाली कौन होगी बुद्धि तो ये विज्ञान भिक्षु का कहना है कि घटाकार वृत्ति वाली जो बुद्धि है इस बुद्धि का फिर एक प्रतिबिंब कि, किस में पड़ेगा पुरुष में, में. किस में पड़ेगा पुरुष में तो घटाकार वृत्ति वाली है तो वस्तुता बुद्धि और इसका प्रतिबिंब किस में पड़ा पुरुष, पुरुष में तो पुरुष क्या महसूस करेगा घट ज्ञानवान घट ज्ञान है तो बुद्धि में और उसका प्रतिबिंब किस में पड़ा पुरुष में तो पुरुष क्या अनुभव करेगा घट ज्ञानवान अहम तो यहाँ पर विज्ञान भिक्षु के अनुसार ज्ञाता कौन प्रतिबिंबित पुरुष नहीं है बल्कि पुरुष ज्ञाता है बुद्धिंग पुरुष ज्ञाता है ज्ञाता कौन है लेकिन ध्यान लेन देना वो ज्ञाता कैसे हो रहा है बुद्धि उपाधि के कारण ही ज्ञाता हो रहा है विज्ञान भिक्षु के अनुसार भी जो तो ज्ञातृत्व है बुद्धि उपाधि के कारण ही उसका रहा है बच्चा इसलिए कोई ऐसा अधिकारी की कोई दोष नहीं उपाधि आ रही है ना तो एक प्रतिबिंबवाद किसका कहा जाता है वाचस्पति का और द्वि प्रतिबिंबवाद किसका कहा जाता है विज्ञान विष्णु का कहा जाता है हरियारानंद नारायण के अनुसार प्रतिबिंब प्रतिबिंब जैसी घटना नहीं है उनका संविधान होने से पुरुष ज्ञाता बनता है ये भाष्पतिकार कहते हैं अच्छा संविधान होने से ऐसा ज्ञाता बनता है ये भाष्पतिकार कहते हैं तो अब अब यहाँ पर ध्यान देना तो दोनों के मत चित्त की वृत्ति का बोध पुरुष बोध मतलब पुरुष गत बोध वाचस्पति के अनुसार प्रतिबिंबित पुरुष गत बोध और यहाँ पर विज्ञान विक्षु के अनुसार प्रतिबिंबित पुरुष नहीं है पुरुष गत बोध है ना। अच्छा पुरुष किसका चित्त की वृत्ति का बोध है तो फलम करते प्रमाण का फल है पुरुष निष्ठ चित्त की वृत्ति का बोध पुरुष निष्ठ कैसे चंद्रमा में जो जल की तरंग चंद्रनिष्ठ जैसे कही जाए वैसे ही क्या है की बुद्धि की वृत्ति किसमें पुरुषगत है ना अच्छा हाँ, पुरुषगत क्या है तो पुरुषगत क्या है बोध किसका बोध चित्त की वृत्ति का वो अपने में मानता है ना ऐसा अपने में मानकर उसको प्रकाशित करता है तो बोध चित्त की वृत्ति का बोध पुरुषगत अच्छा अब ध्यान देना एक शब्द यहाँ पर है अविशिष्ट प्रमाण का फल है पुरुष निष्ठ चित्त की वृत्ति का बोध पुरुषगत बोध है चित्ता बोध चित्त की वृत्ति का बोध और एक शब्द इसमें और अविशिष्टा अविशिष्टा का अर्थ है अविशिष्टा का अर्थ है बुद्धि की वृत्ति के हाँ बुद्धि वृत्ति है समाना बुद्धि की वृत्ति के समान अब ध्यान देना तो बुद्धि की वृत्ति के समान कैसे है की बुद्धि की वृत्ति जब घटाकार है तब बोध कैसा होगा घट के अनुमान अहम और घट और जब क्या है कि बुद्धि की वृत्ति पटाकार है तब कैसा बोध होगा पट ज्ञानवान बात आज में तो इस पंक्ति का ऐसा कैसा अर्थ होगा प्रमाण का फल बुद्धि वृत्ति के समान नहीं प्रमाण का फल पुरुष निष्ठ चित्त वृत्ति का बोध है और वह बुद्धि की वृत्ति के समान है प्रमाण का फल पुरुष निष्ठ चित्त की वृत्ति का बोध है और वो क्या है बुद्धि की वृत्ति के समान है कौन वो फल बुद्ध फल जो है ना तो बुद्धि की वृत्ति के समान है बुद्धि की वृत्ति जब घटाकार होगी या घट ज्ञान रूप होगी तब कैसा बोध होगा घट ज्ञानवान हम और बुद्धि की वृत्ति जब पटाकार होगी मतलब पट ज्ञान रूप होगी तब कैसा बोध होगा पट ज्ञानवान इसी प्रकार ध्यान देंगे जब अंताकरण की वृत्ति या बुद्धि की वृत्ति सुखाकार होगी सुखाकार बुद्धि की वृत्ति ही तो सुखाकार बुद्धि की वृत्ति क्या है तो सुखाकार बुद्धि की वृत्ति ये किसकी वृत्ति है बुद्धि <laughs> की तो सुखाकार वृत्ति ही सुख है तो सुख किसमें हुआ किसने हुआ तो सुख दुख तो बुद्धि में हो गए सुख दुख किसमें हो गए अच्छा अब ध्यान देना और उस बुद्धि में जो पुरुष का प्रतिबिंब पड़ रहा है तो प्रतिबिंबित पुरुष में क्या समझ में आएंगे सुख दुख है तो बुद्धि में अब बुद्धि में पुरुष का प्रतिबिंब पड़ रहा है तो सुख दुख की अनुभूति किसने होगी कैसे सुखी दुखी अब यहाँ भी वही विज्ञान सुखाकार बुद्धि वृत्ति का फिर एक प्रतिबिंब मतलब क्या है की जो सुखाकार बुद्धि की वृत्ति जो है सुखाकार बुद्धि की सुखाकार वृत्ति वाली बुद्धि का फिर प्रतिबिंब आ जाएगा किसने हाँ तो फिर क्या इस प्रकार को सुखी महसूस सुख करेगा दुखी महसूस करेगा तो सुख दुख किसने प्रतीत होंगे पुरुष में तो भी क्या है आपका के कारण ही उंक्ति लग गई हाँ इसका जो है ना विषय गंभीर है इसलिए वो बाँचने भगवत बाँचने जैसा नहीं चलेगा पाठ समझ करके फट गए उसको अच्छा <laughs> धीरे धीरे उसको तो एक शब्द तो पर ध्यान देना है विषय भी तैयार होना चाहिए पंक्ति भी तैयार होना चाहिए दोनों ही होना चाहिए कुछ लोग बोलते हैं हम विषय तो समझ गए हैं अब वो पंक्ति लगाओ तो पंक्ति लगाना नहीं आता कोई बोलते हैं हम पंक्ति लगा लेते हैं ठीक ठीक-ठीक समझाओ तो कुछ समझा नहीं जाएंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोनों की तैयारी अच्छी होनी चाहिए बहुत ज़्यादा ग्रंथ पढ़ने से कोई विद्वान नहीं बनता है ज़्यादा चिंतन मनन करने से लोग विद्वान हो जाते हैं ध्यान रखना लोग चार छः आठ पाठ लोग पढ़ने वाले हैं कुछ नहीं होता है और दो जो मनन करने वाले हैं सम्यक वो दो तीन पाठ पढ़कर भी विद्वान बड़े बड़े बन जाएंगे मनन से होना चाहिए तो अब ये देखना ये प्रमाण हो गया ना और जो प्रमाण का फल है ये क्या है भूल तो देखो जैसे कि घट ज्ञान पट ज्ञान ये क्या है न्याय मत में व्यवसाय ज्ञान है और योग मत में क्या है ये प्रमाण है और घट ज्ञान वानाह पट ज्ञान वानाहम जो न्याय वैशेषिक मत में व्यवसाय ज्ञान है वो यहाँ पर क्या है प्रमाण है क्या है प्रमाण है या तो कही है ज्ञान है वो प्रमाण हो गया तो प्रमाण हो गया प्रमाण से है? ये ये ये इसकी रीति है योग दर्शन की ऐसी तो यहाँ पर प्रमाण प्रमाण मतलब वो पुरुषगत हो जाता है ना तो पुरुषगत जो है उसी को रोकना है अपने में जो आ रहा है वही रोकना है है ना चित्तवृत्ति का बोध पुरुषगत है ना वो अपने मान रहा है ना घट ज्ञानवान अहम इस प्रकार अपने मान लिया उसे ले जाओ तो पुरुषगत जो हो रहा है ना उसी को रोकना है वृत्ति को वो प्रमाण रूप है और जो प्रमाण रूप है ना अच्छा इससे प्रमा होती है घट ज्ञानवान अहम प्रम ये क्या हुआ प्रमाण हुआ ना ठीक है आप मनन करेंगे यदि कोई असुविधा हो तो पूछेंगे ठीक है फिर पूछेंगे यदि कोई असुविधा लगे तो आप पूछ लेना हमसे देखेंगे बुद्धे है प्रति संवेदी बुद्धि का प्रति पुरुष है ये शब्द पहले भी आया लग रहा है बुद्धि का तो बुद्धि और अंताकरण एक ही है यहाँ पर एक ही अर्थों में चलेगा ध्यान ना बुद्धि का प्रति पुरुष है इसका अर्थ हो तो जाएगा बुद्धि का बुद्धा पुरुष है बुद्धि को जानने वाला पुरुष है बुद्धि का साक्षी पुरुष है ऐसा समझेंगे या तो कहेंगे की बुद्धि को जानने वाला पुरुष या बुद्धि के वृत्ति को जानने वाला पुरुष है किसको या प्रति है ना हाँ तो प्रतिसंवेदी इसीलिए कहते हैं कि बुद्धि के बाद फिर पुरुष में होता है संवेदन कि बुद्धि की वृत्ति को जानने वाला पुरुष है इति ऐसा आगे चलकर प्रतिपादन करेंगे कहा दो बीस में कहा करेंगे दो, दो सत्रह अठारह उन्नीस बीस सब इसी अभिप्राय के सूत्र हैं दो बीस में ये बात बताएंगे की बुद्धि का प्रति पुरुष है ये व्यास पास से दो में आएगा तो ये बात प्रत्यक्ष प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण समझ गए है ये समझ लेना अब इसमें आ रहा है अनुमान प्रमाण आ रहा है इतना पढ़ जाइए पहले दिन का पढ़े थे नहीं वो भी बच्चों पहले दिन वाला बुद्धि पुरुष स्वरूप अवस्थान स्वरूप प्रतिष्ठा शक्ति यहां व्युत्थानिते सती तथा का दर्शित दर्शितषय इतर व्युत्थाने वृत्य तद अविशिष्ट मुक्ति पुषा तथा सूत्र दर्शन दर्शनम दर्शनमें चित्त अयस्काम सन्निधिकार सन्नी मत्रोपकृश्यम होतीन तस्मा चित्तीबोधे पुरुष से अनादिंब धेसुनिरोधकता बहुते सचिचित वृत्य पंचतय क्लिष्टा देश हिंदुका कर्मशय प्रचय क्षेत्रीता क्लिष्टा जातिवयानारोधि क्लिष्ट प्रवाहपतिता अक्लिष्टा क्लिष्टिद्रेशुअा अक्लिष्ट छिद्रेशु क्लिष्टा तथा जातीय का संस्कार वृत्ति क्रीय से एवं संसार संस्कार आवर्तते वृतय संस्कारचक्रनीशम आवर्त भूत चित अवसीताम आत्मकलन व्यवतिषंते प्रलय वागछते जो व्यवतिषते प्रलवाती लीन वा गर्थ हो जाएगा प्रलयम साहा चलिष्टा चुनौत प्रमाण विपर्य विकन निद्रास्मृत प्रत्यक्ष अगमान अग प्रमा प्रणालिकित्यवस्तुपरागाया तो। सामेषात्म अर्थ सेशेष अवधारण प्रधान प्रधान वृत्ति प्रत्यक्ष प्रमाण फलम अवशिष्ट पौरुषेय चित्त वृत्तिबोध हे हाँ। तो प्रमाण प्रमाण है है ये सब क्या ना और घट ज्ञानवान क्या है प्रमाण है ये क्या है प्रमाण है।, है? है ना यदि प्रमाण का ही निरोध कर दिया जाए प्रमाण को अपने में मान कर घट ज्ञान को अपने में मान कर ही तो घट ज्ञान वान व्यवहार हो रहा है ऐसा भी तो ये प्रमाण का ही निरोध कर दिया जाए घट ज्ञान पट ज्ञान तो क्या है कि फिर बाद में हो पाएगा नहीं। नहीं। ये समझ लेना प्रमाण का ही निरोध हो जाए तो और फिर आगे कुछ नहीं होगा तो ये सब वृत्तियाँ दृष्टि रूप प्रमाण है तो वृत्तियाँ नहीं होनी चाहिए इसलिए क्या है कि ये संस्कारों को भी ठीक करना होगा जिन संस्कारों के कारण वैसी वृत्तियाँ हो रही उनको ठीक करना पड़ेगा आगे साधना करनी पड़ेगी ये क्या अच्छा अब देखेंगे तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया अब अनुमान प्रमाण को यहाँ पर समझेंगे आप अनुमान प्रमाण लगाएंगे तो बहुत ज्यादा जानकारी कम एकमय योगी जानी यात्र अन्यवासो भी मुंछत है कम एकमय योगी जानी कि एक आत्मा को ही जानो अन्य जो है ना बकुवास छोड़ दो अन्य वचनों को छोड़कर भिन्न जातीवृत्ता संबंध यह तद विषय सामान्या सामान्याण प्रधान वृत्ति ही अनुमान देखो पाठ अनुमान प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया और अनुमान प्रमाण को आप देखेंगे अनुमान प्रमाण को देखेंगे अनुस से वृत्ति अनुमानम है ना वहाँ पर क्या था वृत्ति प्रत्यक्षम प्रमाणम यहाँ पर समझना वृत्ति ही अनुमानम प्रमाणम वृत्ति ही ये वृत्ति अनुमान प्रमाण है वृत्ति क्या है क्योंकि प्रमाण चित्ती की वृत्ति है ना प्रमाण विपर्य विकल्प निर्द्रा की सभी वृत्तियां है तो वृत्ति अनुमान प्रमाण है अब जो वृत्ति कैसी उसको ध्यान देंगे आप सामान्य उदाहरण प्रधान ना की प्रधानता से सामान्य धर्म को विषय करने वाली वृत्ति प्रधानता से सामान्य धर्म को विषय करने वाली वृत्ति अनुमान प्रमाण है और कुछ अंश और पहले के आप देखेंगे यहाँ पर क्या है कि वहाँ पर इंद्री प्राणी के पहले प्रत्यक्ष में क्या था इंद्री रूप नालिका के द्वारा चित्र का वाय वस्तु के साथ संबंध होता था हम जिस वस्तु की अनुमति करते हैं जैसे जिस बंदी की अनुमति करते हैं वो इंद्रिय सन्निक होता है क्या तो फिर क्या है कि क्या है कि चित्त का उसके साथ संबंध नहीं हो सकता है ना? तो यहाँ लगाएंगे अनुमेय से ध्यान देंगे अनुमान प्रमाण से जिसको हम जानते हैं या अनुमिति से अनुमिति का जो विषय होता है उसे क्या कहते हैं अनुमेय जैसे पर्वत में भूमि को देख जिस अग्नि का ज्ञान होता है उस अग्नि को प्रत्यक्ष कहेंगे क्या कहेंगे अनुमे क्या कहेंगे अनुमे कहेंगे ना तो अनुमे से कि अनुमे पदार्थ के तुल्य जातीय अनिवृत्ता अनुमेय पदार्थ के तुल जाति वाले में रहने वाला अनुमे पदार्थ के तुल्य जाति वाला समझेंगे जैसे ध्यान देना पर्वता वह निमान धूमांत महान है ना? कि देखो जिस व्यक्ति ने रसोई घर में धूम और अग्नि को साथ साथ देखा है वो व्यक्ति क्या समझता है धूम और अग्नि साथ साथ रहते हैं अच्छी प्रकार जानता है कि जहाँ धूम रहता है वहाँ अग्नि रहती है अच्छी प्रकार जानता है तो दृष्टांत क्या उसके लिए दृष्टान हाँ महान होता है रसोई घर अब महानी भाई रसोई घर है ना पाक सारा रंधनगिरी रंधन कहते हैं मराठी में शब्द है रंधना आगे। आगे रंधना हिंदी में भी रंधना शब्द है संस्कृत में रंधन शब्द है ना बंगाली में भी रंधन को बोलते हैं रंधन रंधनगिरी में कोई देखा है कि धूम और अग्नि साथ साथ रहते हैं फिर पर्वत पर यदि कोई धूम को देखता है तो फिर उसको किसका ज्ञान हो जाता है पर्वत पर धूम को देखने से किसका ज्ञान होता है अग्नि का ज्ञान होता है कि इसको जो व्यक्ति पहले से जानता है धूम और अग्नि साथ साथ रहते हैं तो और धूम और अग्नि का साथ साथ रहना ये क्या है व्यक्ति तो जिसको व्यक्ति ज्ञान नहीं तो ध्यान देंगे यहाँ जिन्होंने कुछ न्याय शास्त्र पढ़ा है तो सब जानते हैं पर्वत पक्ष है अग्नि साध्य है धूम क्या है हेतु, हेतु है।, है।, है और मानस क्या है दृष्टान्त है है, है ना तो जब ये अनुमिति करना होता है तो पहले हेतु और साध्य की अनुमिति किसमें देखते हैं दृष्टान्त में हेतु और साध्य की अनुमिति को देखते हैं दृष्टान्त में और फिर पक्ष में हेतु के रहने से शाद की अनुमति हो जाती है हेतु है धूमी क्या है शादी यत्र हेतु यत्र धूमा तत्र अग्नि ही तो हेतु और शाद् को कहा देखा मानस में दृष्टान्त में दोनों मिल गए फिर हेतु धूम किसने मिला पर्वत में तो वहाँ पर किसकी अनुमिति हो जाएगी अग्निशाद्ध की अनुमति हो जाती है यही है ना प्रक्रिया तो ध्यान देंगे यहाँ अग्नय कौन हो गया अग्नि कौन हुआ? हुआ और उसके तुल्य जाति वाला हो गया सपक्षी। तुल्य वाला कौन हुआ ध्यान देना सपक्षी जिसमें पहले से जिसमें निश्चय हो उसे क्या कहते हैं सपक्षी। तो पर्वत में अग्नि की अनुमति के पहले अग्नि का निश्चय किसमें है तो मानस में रंधनगिरी में तो रंधनगिरी क्या हो गया सपक्ष हो गया सपक्ष हो गया ना अब ध्यान देना तो शाद्य क्या है अग्नि अग्नि साध्य का जिसमें निश्चय है या अनुमेय का जिसमें निश्चय है, जिस है वो क्या हो गया सपक्ष और और क्या है की जिसमे अनुमेय के अभाव का निश्चय है वो क्या हो गया विपक्षी तो विपक्ष अग्नि के अभाव का निश्चय किसमें है जल हिद में हाँ। जल में सरोवर में तो सरोवर जल क्या बन गया विपक्षी तो साध्य किसमें रहेगा सपक्ष में रहेगा और विपक्ष में नहीं रहेगा अपंक्ति लगाना अनुमेय के, अनुमे के सजाती तुल जाती कर्थ सजाती अनुमे के सजाती में रहने वाला तुल जाती यीशु हो जाएगा सजाती स्वच्छ अनुमे के सजाती स्वच्छ में रहने वाला सपक्ष में ध्यान देना यहाँ रहने वाला से आपको लेना है जिसके द्वारा उनमें करते हैं सपक्ष में दोनों रहते हैं कौन सा और हेतु दोनों रहते हैं ना साध्य का निश्चय होने के कारण सपक्ष कहा जाता है साध्य का निश्चय होने कारण लेकिन उस सपक्ष में साध्य और हेतु दोनों रहते हैं ना तो ध्यान देना कि अनुमे के सजाति अनुमे के तुल, अनुमे के सजाति स्वक्ष में रहने वाला कौन हेतु कौन हेतु रहते दोनों है पर हेतु को लेना है अनुमे के सजाति में रहने वाला तथा भिन्न जाति का जाति कौन हुआ विपक्ष हो विपक्ष में व्यावृत्या व्यावृत्या कर न रहने, रहने वाला कौन हेतु यहाँ संबंधा है ना तो संबंधा कर्त यहाँ पर e संबंधवान तत्त्व तत्वी में संबंध संबंधवान बताया है तो मतलब संबंधवान मतलब संबंधी संबंधी से यहाँ पे लेना हेतु कौन लेना है हेतु संबंध कर तो संबंधवान है यहाँ पर मतृत्य समझेंगे तो इसका अर्थ होगा की अनुमे के सजाति सपक्ष में रहने वाला कौन हेतु सम्बन्धा से संबंधवान हेतु लेना है अनुमे के सजाती सुपक्ष में रहने वाला तथा विजाति बिजाति विपक्ष में ना रहने वाला हेतु यह सम्बंधा है ना कि विजाति विपक्ष में ना रहने वाला यह सम्बन्धा का जो हेतु जो और तद है ना और तद का अर्थ है? लिख लीजिए आप तद विषया तथ्य क्या लेना है यहाँ पे सम्बन्ध लेना है न संबंध का क्या अर्थ होगा हेतु तद तो विषयाकर्थ है, पर ए है। यहाँ पर तद निबंधना या हेतु निबंधना यह भाषपति में ऐसा अर्थ किया है यहाँ पर क्या क्या है क्या हो गया हेतु <स्थेदगी> या तो हेतु निबंधना या हेतु मूलक क्या हो जाएगा हाँ हेतु मूलक या हेतु से जन हेतु से जन् हेतु कौन हुआ जो भी हेतु होगा ना Intent? तो हेतु से जन्म वृत्ति हेतु से जन्म पर्वत में धूम को देख करके जो वृत्ति होती है ना, उस वृत्ति को क्या कहते हैं अनुमान है ना? तो ध्यान देना कि की तद विषया करते है तनमूलक है मतलब उससे होने वाली हेतु को विषय हेतु से जन्म वृत्ति को क्या कहते हैं अनुमान हेतु से जन्म तद विषयाकर्त हुआ हेतु निबंधना या हेतुमूलक या हेतु से जन्म वृत्ति को कहते हैं अनुमान कितना लगा समझ में और वो कैसी होती है वृत्ति की प्रधानता से सामान्य धर्म को विषय करने वाली प्रधानता से हाँ मतलब वो क्या अग्नि जो है ना अल्प है या अधिक है किस काष्ट की वजह से जन्म अग्नि है ऐसा सब अनुमान से पता चलेगा हाँ तो वो प्रधानता सामान्य धर्म को विषय करती है विशेष धर्म में तो सामने जाने पर ही पता चलेगा है न की अधिक है या कम है एक बार और देखेंगे अनुमान के सजाति स्वपक्ष में रहने वाला कौन रहने वाला हेतु संबंध है ना और विजाति इसमें न रहने वाला कौन हेतु की अनुमे के सजाति सुपक्ष में रहने वाला तथा विजाति विपक्ष में न रहने वाला जो हेतु उसको विषय करने वाली या उससे जन उस हेतु से हाँ हे से से को उस हेतु से जन्म प्रधानता से सामान्य धर्म को विषय करने वाली चित्त की वृत्ति अनुमान प्रमाण है चित्त की वृत्ति क्या है यहाँ भी ध्यान देना तो यहाँ पर अनुमान यहाँ पर योग दर्शन के अनुसार अनुमान भी क्या एक व्यक्ति है अनुमान क्या है स्वांग योग दर्शन में देखेंगे व्याप्ति ज्ञान दो पक्ष है ना एक मत के अनुसार लिंग परामर्श अनुमान है और एक मत के अनुसार व्याप्ति ज्ञान अनुमान है दो मत आते हैं ना लिंग परामर्श अनुमान और क्या है लिंग परामर्श अनुमान है और क्या है व्याप्ति ज्ञान अनुमान है दो हो गया है ना क्या क्या अनुमान है लिंग परामर्श अनुमान है और व्याप्ति ज्ञान अनुमान है मतान्तर से उसमें है ना कि जब करण अनुमिति के करण को अनुमान कहते हैं अनुमिति के करण को अनुमान कहते हैं और जब करण जो है ना व्यापार हुआ तो असाधारण कारणम करण की व्यापार वाले असाधारण कारण को यदि करण कहेंगे तब तो फिर करण क्या बनेगा अनुमिति का अच्छा तो व्याप्ति ज्ञान तो कर्ण क्या होता तर्जन से तर्जन जनक ये किसका लक्षण है व्यापार का, का लक्षण है तो करण किसको बनाया आपने व्याप्ति ज्ञान को और व्यापार कौन बनेगा परामर्श बन जाएगा क्योंकि वो व्याप्ति ज्ञान से जन है लिंग परामर्श और व्याप्ति ज्ञान से जन अनुमिति का, का जनक है तो मतलब ये है कि जब व्याकार हुआ तो असारण कारण को करण कहते हैं इस पक्ष में क्या है की ये व्याप्ति ज्ञान बनता है करण अनुमिति का करण और लिंग परामर्श बनता है व्याकार तो अनुमिति का कारण व्याप्ति ज्ञान बनता है तो इस मत में व्याप्ति ज्ञान ही अनुमान है व्याप्ति ज्ञान ही क्या है अनुमान है ना अच्छा व्याप्ति ज्ञान ज्ञान तो एक प्रकार की वृद्धि हो जाती है ना और जिस पक्ष में व्यापार वक का असाधारण कारण ये लक्षण नहीं है बल्कि असाधारण कारण को करण कहेंगे चाहे व्यापार व हो या कारण को करण कहेंगे इस पक्ष में लिंग परामर्श को भी क्या मान लेते हैं करण लिंग परामर्श परामर्श भी एक प्रकार का ज्ञान है अच्छा ये न्याय वैशेषिक की प्रक्रिया है और यहाँ पर तो सीधे क्या है कि हेतु को विषय करने हेतु से जन जो वृत्ति है मतलब जो साध्य के आकार की वृत्ति है वो क्या यहाँ पर, अन। पर अनुमान प्रमाण है साध्य के आकार की वृत्ति क्या यहाँ अनुमान प्रमाण है और न्याय वैशेषिक दर्शन में साध के आकार की वृत्ति अनुमिति है साध्य के आकार की वृत्ति क्या है और यहाँ पर शाद्य के आकार की वृत्ति जो हेतु से जन्म है ये अनुमान प्रमाण है ना ठीक है जिसको अनुमति कहेंगे उसको ये अनुमान कहेंगे ऐसा अभी यहाँ पर देखेंगे यथा देशांतर प्राप्त है पर्वता उन्नीम प्रसिद्ध दृष्टान्त है अब यहाँ पर ये यह, जो भाष्यकार जिस दृष्टान्त को देते हैं, उसको सुनू यथा देशांतर प्राप्त गति मत चंदकम चैत्रवत ये अनुमान तो वाक्य हो गया हुँ? अनुमान प्रयोग कर दिया इन्होंने अच्छा अनुमान सबसे ज्यादा है चित सुखी में अद्वैत सिद्धि में पानी पी पी करके अनुमान करता है लोग ये अनुमान करके थक गया फिर पानी पी लिया फिर अनुमान कर दिया फिर पानी पी कर बहुत अनुमान अनुमान करता है लोग ये तो अब देखना तार्किकों का खंडन करने वाले खुद महातासिक बनने की चेष्टा करते हैं ऐसे तो लोग है ये सब तो। अब देखेंगे यहाँ पर देशांतर प्राप्त है पंचमेन्तम तृतीयांतम वालेंगे वैचनव हेतु तो पंचमेन्त तो क्या है हेतु देशान्तर प्राप्त है पंचमी हेतु गति मत देशांतर प्राप्त है क्या चंद्र तारकम गति मत देशांतर प्राप्त है चैत्र मत बोलो ये पक्ष क्या है चंद्र तारकम मतलब चंद्रमा और तारी चंद्रमा और वही अरबी फारसी में सितार सब सितारा सब सितार कहते हैं ना सितारा सितारे तारा को तार शब्द संस्कृत में है तार ता, तारा यो तारका तार शब्द तार तार संस्कृत में है नक्षत्र है उधर सितारा सितारे सब हो जाते हैं उनकी भाषा में जाकर अब ये देखेंगे चंद्र तारकम पक्ष हो गया साध्य क्या है गति मत या गति है मानते वन्नी साध्य है तो यहाँ पर गति साध्य है साध्य क्या है हेतु क्या है देशांतर प्राप्त है।, है और दृष्टान्त क्या है बाज दू एक दो लाइन कैलस जाना है ना देर तो नहीं हो डेढ़ बजे है अभी दिनकरी नहीं है कह रहे हैं आज एक तुमको पहले बोलना चाहिए लेट कर दिया कैसे डेढ़ से ज्यादा हो गया दिनकी नहीं है अच्छा तो बोलना चाहिए पहले से अच्छा दिनकरी कल फिर है वो कल याद दिला लेना और कैलाश का तो नहीं छुटेगा अभी तो आज क्यों नहीं कैलाश में नहीं। अच्छा हम सोचे कोई होती तो भी पहले से बताना चाहिए था इसलिए मैंने अपनी बताते हो यहाँ भी कर देता हूँ देखिए दो लाइन चलते हैं चलने दो पाँच मिनट और अभी ये देखेंगे तो अनुमान वाक्य कैसे हुआ चंद्र तारकम देशांतर प्राप्ति में चैत्र चंद्र तारकम पक्ष है गति साध्य है चैत्र दृष्टांत है अन्य व्याप्ति बोलो यत्र हेतु तत्र तथ यत्र हेतु तत्र साध्या तो बोलो अन्न कैसे हुई यत्र यदेश तद तत्र गति जहां जहां देशांतर प्राप्ति मतलब दूसरे देश की प्राप्ति जैसे ये वस्तु यहाँ है अब चल करके